वीरह पदावली सूरदास पंथी वचन देवकी के प्रति गो कुल तया हों यहा देव की माई पाई लागते हैं जसमत मोहिपठाई देव की माई पाए लागत हूँ जसमत मोहि पठाई तुम सो महर जुहार कहो है पाला गन नंद नारी सो महर जु कहो है पाला गंद राम नारी मेरे हुतो राम कृष्ण को मेरी ओ एक संदेश कहो है कहो तो तुम्हें सुनाऊं बारक बहुरी तुम्हारे सुत कैसे हु पाऊं पाऊ तुम जननी जग विदूर प्रभु हम हर की है धाई कृपा करो पठवो यह नाते दर्शन पाई जी दर्शन पाई पथिक नारी कह रही है मैं मैं गोकुल से ही आई माता देवकी, मैं आपके चरण स्पर्श करती हूं। मुझे यशोदा जी ने भेजा है आपसे श्री व्रजराज ने प्रणाम और नंद पत्नी ने चरण स्पर्श कहा है और उन्होंने कहा है कि आप मेरी ओर से बरदान किताब श्री कृष्ण को भुजाओ में भर तथा तो कि पुत्र का हम एक बार फिर दर्शन पा जाए यह तो संसार में विख्यात है कि आप श्याम सुंदर की माता और मैं श्याम सुंदर की धाए हूँ अतः आप कृपा करके इसी संबंध से उन्हें एक बार यहाँ भेज दीजिए जिससे हम उनका दर्शन पाकर जीवित रहें। जो हो जो हो हो रहेचानी तो अब वह मोहन मूरति मोह दिखा वी तुम रानी बस देव हनी हम अहिजासी पठे दे हूं मेरे लाल लड़े थे वारों ऐसी हाँसी भली करी कंसाद कमारी अब सुर का किए अब इ गयन कौन चरावे भरी भरी लेती खान पान परिधान राज सुख जो कोटि कोटिलड़ावे तदप सुर मेरो बालक नैया माखन नहीं सच पावे सूर्यदास जी के शब्दों में श्री यशोदा जी का संदेश पथिक नारी फिर कहती है देवकी रानी यदि आप पूर्व की पहचान संबंध परिचय मानती हैं तो वह श्याम सुंदर की मोहनी मूर्ति अब की बार आकर मुझे दिखा जाए आप श्री वसदेव जी के घर की रानी हैं और हम ब्रजवासी अहीर मेरे दुलारे लाल को अब यहाँ भेज दीजिए यह परिहास जो आप मोहन को अपना पुत्र कहा करती हैं ठीक नहीं उसने अच्छा किया कि कंस आदि राक्षसों को मार देवताओं का सब काम कर दिया किंतु तो अब इन घायों को कौन चराएगा इनका हृदय तुम्हारे लिए बार बार भर आता है भोजन की पीने की और वस्त्रादि पहनने की सामग्री के साथ राज्य के दूसरे सुखों से उसे कोई करोड़ों प्रकार से ही क्यों न धुल रहा है परंतु मेरा नन्हा शक तो मक्खन से ही आनंदित होता है मेरे कुंवर कान बिन अब कछुपन वैस ही धा धर्यो रहे मेरे कुंवर कान बिन सब कुछ वैसे ही धर्ो रहे को ठिपरात हो तल माखन को ठिपरात हो तल माखन को कोकर सुने भवन जसोदा वन जसोदासन गुन, गुन सूल सहे दिन उठे घर घेरत ही द्वार उरहन कहे जो ब्रज में आनंद हुतो मुन सन साहुन गह सूरदास स्वामी बिन गोकुल कौड़ी हूँ गो सूरदास स्वामी बिन गोकुल कौड़ी हूँ नल है सूरदास जी के शब्दों में फिर पथिक नारी श्री यशोदा जी का संदेशा कहती हैं मेरे कुंवर कन्हैया के बिना सब कुछ वैसे ही धरा रखा है किसी वस्तु को कोई काम में ही नहीं लाया अब सवेरे ही उठकर कौन मक्खन ले और कौन हाथ से मथाने की रसी पकड़े इस प्रकार यशोदा जी अपने सुनसान भवन में पुत्र के गुण सोच सोचकर दुखी होती है और सोचती है पहले तो प्रत्येक दिन सवेरे उठते ही गोपियां मुझे उलाहना देने को घेर लेती थी पर अब कोई उलाहना नहीं देती उस समय ब्रज में जो आनंद था वह मुनियों के मन की पकड़ ध्यान में भी नहीं आता था किंतु अब अपने स्वामी के बिना गोकुल अपने मूल्य में एक कौड़ी भी नहीं पाता वह कौड़ी मूल्य का भी नहीं रहा